रहो, मुस्कुराते रहोबन सुनतेम रहो, रहो। शांति स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में आशा करूंगा आप अच्छे होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष बी देवराज जी जो बंगाल से बिलोंग करते हैं कालिम्पोंग में आप रहते हैं वहाँ पर वहाँ ब्रह्मा कुमारीज का जो सेंटर है उसमें आप समर्पित रूप से अपनी सेवा देते हैं आज हम लोग सक्सेस पर बातें करने वाले हैं तो देवराज जी स्वागत है आपका कैसे हैं हाँ और मैं चाहूँगा कि आप कितने टाइम हो गया आपको समर्पित होते हुए समर्पित हो अच्छा नौ साल हो गया बताना चाहेंगे वैसे हम कर्म क्षेत्र में हैं हम्म हम्म तो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें पढ़े पढ़ते उस काम करते हुँ। हुँ। तो लेकिन सभी लोग सक्सेसफुल नहीं कोई कोई फर्स्ट डिविजन में सभी लोग चाहते है की हम अच्छे नंबर में पास लेकिन कम कम ही लोग जो है ना सक्सेसफुल बाते हैं हाँ, हाँ। तो क्योंकि कम लोग सक्सेसफुल बनते हैं क्यों कोई कोई सक्सेसफुल बनते हैं तो, तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या आवश्यकता है है ना मैं इस बात को बताऊँ जी जी जी बिल्कुल बताइए जी तो इससे संबंधित पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल जी उसके द्वारा मैं कुछ बताऊँगा जैसे कि इजिप्ट जो है पिरामिड के लिए फेमस है इधर गीजा में तीन बड़े बड़े पिरामिड्स हैं उसके बगल में एक स्ट्रक्चर है जिसको स्प्रिंग्स बोलते हैं उसका फेस ह्यूमन फेस है फेरोज का और बॉडी जो है लायन का है और उसके बगल में एक आ, रिवर फ्लो करते हैं संसार का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसमैल रिवर कहते हैं ना यह नील नदी है ना तो उधर का एक रिजेंड अनुसार एक दंतकथा अनुसार कभी कभी वो स्प्रिंग बोलते है तो एक कथा है एक बार एक नाविक वो जो बहुत लंबा चौड़ा जो नदी था वो एक बोट से स्मॉल नौका से पार कर रहा था चप्पू के द्वारा वो मैक्सिमम हिस्सा क्रॉस कर चुका था उस वक्त वो स्पिंक्स बोला कि व्हाट इज़ दीक्रेट ऑफ सक्सेस सफलता का राज क्या है mm -hmm. तब तो उस बोटमैन को नाविक को ऐसा लगा कि इसका तो मुझे मालूम है आंसर तो उसने बोल दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग mm -hmm. उसने बोला कि यदि मेरे पास ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता कि मैं एक छोटा सा नाव में चढ़ कर करके इतना जो माइटी रिवर है long, बहुत लम्बा चौड़ा रिवर है मैं पार कर सकूँगा तो ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता तो मैं स्टार्ट भी नहीं करता और मैं सक्सेस नहीं अचीव कर सकता तो इसलिए उन्होंने बोला सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग जरूरत है hmm. तो उस वक्त फिर उसके आगे से एक कार्ड है ना तेज़ी से गया hmm. आगे से तो उसको कार ने भी बोला वो जो तीर ने भी आंसर दिया कि एम एंबिशन ये होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए यदि मेरे में ये एंबिशन नहीं होता कि मैं जा कर वो जो टारगेट है उसमें हिट करूं, तो मैं आगे भी नहीं बढ़ता मैं इधर उधर भी जाता था तो मैं सक्सेस अचीव नहीं कर सकता तो इसलिए सफलता हासिल करने के लिए और होना चाहिए लक्ष्य होना चाहिए फिर वो नदी ने भी एंसर दिया नदी ने क्या बोला कि रेस्टोरेंट बोल। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट मींस नियंत्रण mm -hmm. यदि दो ये दो किनार मुझे नियंत्रण नहीं करता तो मेरा जो लक्ष्य है कि जा करके सागर में मिल जाऊँ है ना मैं नहीं कर पाता मैं इधर उधर भी बह जाता है ना तो तबाही भी कर सकता फ्लड ये सब करके है ना तो क्या है कि लक्ष्य एचिव करने के लिए ये जो रेस्टोरेंट भी जरूरत है नियंत्रण भी ज़रूरत है तो फिर उस वक्त उस बोट में एक हथौड़ी था तो हथौड़ी ने भी आंसर दिया अच्छा बोला कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग है एक किल भी फिटिंग होने के लिए बार बार उसको हैमरिंग करना पड़ता है ना तभी जा करके वो फिट है। होता है तो उसने बोला कि एक ट्रेनिंग न? बार बार अभ्यास करके परफेक्ट स्थिति प्राप्त करना न? तो, न? उसको है न तो उस वक्त फिर उसके ये चप्पू है न चप्पू बोलते उससे जो पानी पीछे ढके तो वो बोट आगे बढ़ता है ना तो चप्पू ने भी आंसर दिया कि बोला कि हार्ड वर्क हम्म हम्म है ना कठिन परिश्रम करने के लिए आवश्यकता है में जो बार बार ये जो पानी ये धकेलता रहता धकेलता रहता इसलिए ये जो नाव आगे बढ़ते बढ़ते इस किनार से उस किनार पहुंचने वाले हैं अर्थात सो सफलता हासिल करने के लिए हार्ड वर्क भी जरूरत है हार्ड वर्क जरूरत है मैंने लास्ट में जो पिरामिड पिरामिड ने भी एंसर दिया कि बोला कि ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी मीन्स दृढ़ता यदि मेरे में ये दृढ़ संकल्प नहीं होता कि जितना भी आदि तूफान आए मैं इस जगह से नहीं हिलूँगा है ना? <laughs> ना तो इसलिए हजारों साल से मैं जो है ना ये सक्सेसफुल हो पाया कि हमारे में ये पॉस्टिविटी है दृढ़ता है ना दृढ़ संकल्प तो उसने ये आंसर दिया तो थोड़ी देर साइलेंस होगा तो फिर उन्होंने बोला कि स्पिंग्स ने स्प्रिंग्स ने बोला कि पार्ट तब सभी लोग आपस में देखने लग गए कि हमारा आंसर तो गलत नहीं हमने इन सब गलत बोल दिया क्या है ना बोल के सभी लोग डॉक्टर होकर लो के देखने लग गए एक दूसरे को तो कुछ समय थोड़ा साइलेंस रहा तो फिर बोला स्प्रिंग्स ने कि आप सभी ने जो भी आंसर दिया उसका आगे का लेटर लो तो पी से पॉजिटिव थिंकिंग ए से एम्बिशन आर से रेस्ट्रेंट टी से ट्रेनिंग एट से हार्डवर्क और ए से ऑस्टेरिटी दैट मीन्स ये आप सभी ने जो एंसर दिया ये सभी वैल्यूज ये सभी पावर्स ये सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है <laughs> तो उसने ये एंसर दिया तो यदि हम इस पर थोड़ा सा मंथन करें तो ये सही लगता है <laughs> ये सही पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स हमें हर बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए कई निराशावादी होते हैं उस उसको नुख्सी देखते हैं नेगेटिवली देखते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होते जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और जो पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हैं उसके जीवन में सुख और शांति भी आती है जैसे कि एक बार मान लीजिए किसी भी बात को हम पॉजिटिवली भी ले सकते नेगेटिवली भी ले सकते हैं ना तो हमें हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए एक थोड़ा सा बात बताऊं मैं अपने इसका हुँ, हुँ, हमारा एक दोस्त था कॉलेज पढ़ रहे थे है मैंने पाँच साल पहले मिला है न तो उसका तो केस एकदम ना गंजा बन गया था हुँ, तो मैंने इस बात को पॉजिटिवली लिया कि बोला कि आपको तो कितना अच्छा है फायदा है है ना कंगी भी नहीं लेना पड़ता है है ना केस काटने में खर्च भी नहीं होता है है ना आपको तो बहुत फ़ायदा है तो उसने बोला कि नहीं प्रॉब्लम भी है इसमें है तो मैंने तो उस बात को पॉजिटिवली लिया और उसी बात को वो नेगेटिवली भी ले सकते हैं है ना तो उसने उसमें प्रॉब्लम देखा तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है है या क्या गर्मी में वो तालू आपको हीट होता है तो, तो उसने बोला नहीं है न तो उधर में उसने बोला मैंने बोला कि तब क्या प्रॉब्लम है है ना तो उसने बोला कि मैं सुबह उठ करके मूड होता धोता ना तब कहाँ तक धोध हो दो, है ना उसको उधर में ठंडी जगह है वो रोज़ तो स्नान नहीं करता है सुबह उठ करके आप धोते ना तो कहाँ तक धोध है दो, ना, ना? ना? तो इसलिए इससे बोला कि मतलब वो प्रॉब्लम है, है। थोड़ा मजाक से हम लोग के सब बोल रहे थे तो मैंने बोला अब तो इसको भी मैंने है ना हर नेगेटिव को पॉजिटिवली देख सकते है ना आ, तो मैंने बोला कि इस जो ना प्रॉब्लम में भी हर प्रॉब्लम में भी समाधान होता है तो मैंने बोला मैं ड्राइंग पेंटिंग भी करता था इसको कॉलेज में तो आपका एक मार्क पेन से बॉर्डर लगा दूँगा है ना आ, ताकि आपका हेड का है और फोर हेड का पड़े है ना ऐसे आपने बता दिया तो एक थोड़ा सा भी मजाक से बोल दिया तो मैं, मैं कहने का भाव है कि, कि किसी भी बात को हम पॉजिटिवली देख सकते हैं निगेटिवली भी देख सकते मान लीजिए कि हमारी किसी ने हमें मुझे इंसॉल्ट कर दिया अनाप अना शनाप हमारा ड्रॉबैक्स दिखा दिखा दिया वर्णन कर दिया है ना लोग गुस्सा होते हैं है हमें क्यों इंसौल्ट किया हमारा क्यों इस बताया है न तो उसी बात को यदि हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं जैसे कि आप ले सकते कि ये फ्री में मिला हुआ एक साइकियट्रिस्ट है हुँ। हुँ। आप कभी कोई टेंशन हो गया तो हम साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट बोलते तुम्हारे में ये डिफेक्ट है ये कमी कमजोरी ये दुर्गुल इसको हटाओ है ना तब तुमको माइंड का जो पीस मिलेगा है न तो वो तो उसको तो फीस देना पड़ता है लेकिन ये व्यक्ति जो ऐसा मुझे बोल रहा है इसको तो फीस नहीं देना पड़ता ये फ्री में मिला हुआ है तो इसी बात को पॉजिटिवली लेते हैं तो आप पीसफुल रह सकते हैं ना तो पीसफुल माइंड जो है ना कंसंट्रेशन के लिए भी जरूरी है किसी भी कार्य में सफलता होने के लिए मन की अवस्था शांत होना भी ज़रूरत है तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें शांति देता है न? जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जो गांव में दूसरी जगह जा रहे थे कई मास के लिए है ना तो उसने पड़ोसी को गाय दिया कि आप ये संभालो मुझे जाना है है ना उसने उस बात को पॉजिटिवली लिया कितना अच्छा है रोज़ हम दूध खा पी सकते तो ठीक है तो फिर वो गया वो तीन मास बाद फिर आया तो बोला कि मैं गाय ले जाता उसमें भी उन्होंने पॉजिटिवली देखा कितना अच्छा है कि हर रोज़ ये जो गोबर निकाला जाए ये ये तो ये, ये साफ करना नहीं पड़ेगा है ना तो हर बात में हम पॉजिटिवली देखेंगे तो हमारे माइंड शांत हो सक सकता है ना अनडिस्टर्ब हो सकता है और हम सक्सेसफुल बन सकते हैं तो इसलिए हमें नुकसान में भी फायदा देखना चाहिए हर लॉस में भी फायदा देखना चाहिए हर नेगेटिव बात को भी पॉजिटिवली लेंगे तो सक्सेसफुल बन सकते हैं जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ ना जी तक तो, उन्होंने सभी परिस्थिति ठीक थी, ठाक नहीं मिला उनको ना बहुत सारे कठिनाई हार्डशिप ये फेस करते करते उसको ठीक करते करते सफल सफलता हासिल किया है नहीं? जैसे मान लीजिए ये जो करशन भाई पटेल है ये निर्माण कंपनी का मालिक 1976 में वो पाँच सौ रुपये में एक सैलरी में केमिस्ट का काम करता था है ना वो रात को दो बजे तक ऐसा भी जा करके वो जो पाउडर ये सब ला करके ना वो करते थे है न तो फिर बनाया पाउडर ये साबुन और फिर बड़ो पड़ोसी को रिलेटिवस को भी देते दे थे कि यूज करो कैसा है तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा, साफ़ हो रहा है तो, ना तो उसकी इंक्रेजमेंट मिला फिर उन्होंने इसका थोड़ा मार्केटिंग करना बनाना ये सब थोड़ा बड़े स्किल में करने के लिए भी सोचा hmm. तो ये करते करते वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अभी हो गया इंडिया में पीछे बन गया है ना hmm. तो उनको उनका सफलता के पीछे क्या है ये सब सारा वैल्यूज है पॉजिटिव थिंकिंग है हार्डवर्क है hmm. न तो इसलिए दूसरी बात है कि एम्बिशन है न hmm. पॉजिटिव थिंकिंग है एम्बिशन कहा जाता है कि जो लक्ष्य बिन मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य है हमें लक्ष्य लेना चाहिए और उच्च लक्ष्य लेना चाहिए श्रेष्ठ लक्ष्य लेना चाहिए एक अमेरिकन पोइट और स्टेट्समैन है कहा पहले जे आर लोवेल बिल्कुल के उन्होंने भी बोला था कि फेलोर नहीं लेकिन उच्च लक्ष्य नहीं लेना ये क्राइम है हुँ। हुँ। तो हमें सदा उच्च लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना चाहिए तो लक्ष्य लेंगे तभी तो हम उसके लिए एचिव करने के लिए आगे बढ़ेंगे है ना साथ करेंगे तो हमारे लक्ष्य भी अवश्य होना चाहिए है न तो रेस्टोरेंट थर्डे रेस्टोरेंट मींस हमें कुछ नियम डिसिप्लिन अपने आप को बनाना चाहिए ताकि वो हमें ठीक ट्रैक पर ले जाए जाए है ना और हम आगे बढ़ करके वो सफलता हासिल कर सकें जैसे अब एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स सिनेमा देखेंगे मोबाइल में खेलेंगे इधर उधर करेंगे तो कैसे आ, वो सक्सेसफुल बन सकते हैं ना उसको क्या है कि सेल्फ कंट्रोल चाहिए नियंत्रण चाहिए हुँ? मुझे ये सब परहेज करना है और ये समय को बिल्कुल सफल करना है ना तभी वो सफलता हासिल कर सकें और टी मीन्स ट्रेनिंग हुँ? हुँ? तो जब ट्रे बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है न कोई भी बात हम बार बार अभ्यास करते बार बार ट्रेनिंग करके परफेक्ट बन जाते हैं तो एक सफलता हासिल हो सकती है न तो हमें ये ट्रेनिंग भी आवश्यकता है और हार्ड वर्क, है ना? हुँ. एक कहावत है कि <coughs> विज़न विदाउट टास्क इज़ बट ए ड्रीम्म जो हमने लक्ष्य तो लिया विज़न तो लिया लेकिन उस प्रकार का कर्म नहीं किया तो वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा है न टास्क विदाउट विजन इज अ ग्रट हम कर रहे हैं लेकिन विजन नहीं है तो वो अर्थहीन एक कर्म हो जाता है बोरिंग गर्ण, गर्ण, वाला ऐसा कर्म हो जाता है ना और विज़न विद टास्क कैन चेंज द वर्ल्ड है विज़न भी है और उस प्रकार का कर्म भी करेंगे उसके पीछे पड़ेंगे तो सफलता हमारा गले का हार बन जाते है और दे कैन चेंज द वर्ल्ड है तो इसलिए हमें हार्डवर्क भी करना चाहिए जैसे एक कहानी बताऊँ आपको एक बार एक गांव से ना एक ग्वाला था वो बाजार में दूध ला करके बिक्री करता था तो फिर गांव में एक बार क्या तो गांव में एक लीटर दूध लेकर के एक घर में गया दो जो कैन था उसका ढक्कन जो है ना वो बंद करके गया था तो एक बदमाश सा एक लड़का था वो आकर के एक वो दोनों में मेढक डाल दिया पहले का जो ढक्कन जो है ना खोला उसमें मेढक डाल दिया दूसरे में भी खोल करके बड़ा मेढक डाल दिया तो वो फिर व्यक्ति आया और दोनों कैन लेकर के बाजार की तरफ चलने लग गया हुँ। हुँ। तो पहले जो कैन था उसका जो मेढक था उसने कब देखा कि ढक्कन को भी खोलने का ट्राई किया लेकिन नहीं खोल पाया उसको लगा ये तो बहुत है ना पक्का है मज़बूत है तो फिर उसने क्या किया कि मतलब वो कोशिश करना छोड़ दिया अभी हमारा तो ज़िंदगी चला गया ये कोशिश करना बेकार है ये सोचा है ना फिर दूसरा जो मेडक है उसने ऐसा ट्राई किया उस, उसको भी लगा कि ये तो ढक्कन बहुत मज़बूत है हुँ। हुँ। ये खुल पाना मुश्किल है लेकिन उसने सोचा कि भगवान ने मेरे को एक टैलेंट तो दिया है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ उसने तो एकदम स्विमिंग किया किया किया वो जो दूध में तो करते करते करते करते क्या पीछे क्या है एक मकान का वो बन गया है ना तो उसके ऊपर वो आराम से बैठा एक सॉलिड मकान का बन गया था तो जैसे वो बाज़ार में पहुँचा तो पहले ढक्कन खोला तो एक मरा हुआ मेंढप इधर में मिला तो दूसरा खोला तो उस वक्त तो तो तो जो सफल व्यक्ति है वो परिश्रम करना छोड़ता है ना जो हारने वाले है वो परिश्रम चोड़ता चोड़ता है। करता है तो इसलिए हमें सफलता हासिल करने के लिए हमें हार्डवर्क परिश्रम जरूर करना चाहिए है न और फिर लास्ट में ऑस्टेरिटी है ऑस्टेरिटी मीन्स एक दृढ़ संकल्प है न बोला जाता है कि ना, है।, है ना तो ये दृढ़ संकल्प ही सफलता का चाबी जानकीदारी मोर देते हैं है ना तो देखिए ये बहुत जरूरी है दृढ़ता ही सफलता का आधार एक बार जैसे नेपोलियन ने ना बोला कि अपने जो जूनियर ऑफिसर्स है उन सभी को बोला कि हमें दुश्मन को इस पहाड़ के टॉप से आक्रमण करना चाहिए है ना तभी हम सफल हो सकते हैं वी कैन बिकम विक्टोरिय विक्टोरियज तब उनके जो है ना अंडर का जो ऑफिसर्स उन सभी ने बोला ये तो मुश्किल है ये तो असंभव है क्योंकि रास्ता भी नहीं है ऐसा जंगल है है ना इतने बड़े बड़े टैंक्स को कैसे ऊपर में पहुँचा ये तो पॉसिबल नहीं है उसने बोला कि इम्पॉसिबल मोर मूर्ख लोगों के डिक्शनरी में मिला जाता है हमारी डिक्शनरी में जैसे वो ये करना ही पड़ेगा कर तब उन्होंने कई घोड़ा लगाकर करके पेड़ काटते हुए बहुत परिश्रम किया उसके बाद में उन्होंने वो टैंक्स है टैंक्स कैसे भी करके ऊपर में पहुंचाए, तो वहाँ से अटैक किया तो फिर उन्होंने विजय हासिल किया, किया। तो इसके पीछे राज क्या है कि दृढ़ संकल्प ही दृढ़ संकल्प के कारण से वो सफलता हासिल हुई है न तो इसीलिए ये सभी वैल्यूज हमें आवश्यकता है सफलता होने के लिए। चलिए देवराज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और सफल होने के लिए एक दो कहानियाँ और बहुत सारे वैल्यूज आपने बताया इन सभी चीज़ों को अपना अपने जीवन में हम सफल बन सकते हैं फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ देवराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति तुम बाबा की छाया में हरदम रहो तुम प्यार दो मेरे पास नहीं है सर्ग तुम क्या